उसका ने आगे बताया बाद में मैंने केशव से सीधे डेविल केस के बारे में भी सवाल किया तो केशव ने बताया कि वो जब तक गाजियाबाद में था तब तक उसने कभी इसके बारे में नहीं सुना था उसे इस केस के बारे में खबर बस न्यूज चैनल से मिली थी मैं उस टाइम उसके फेस के रिएक्शन को भी बहुत ध्यान से नोटिस कर रही थी और मैंने नोटिस किया कि वो बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था मतलब इतना नॉर्मल लग रहा था कि इतना नॉर्मल तो कोई तब भी नहीं दिखता जब उससे कोई एड्रेस वगैरह पूछ लेता है बहुत अजीब सा रिएक्शन था उसका बिल्कुल शांत था फिर अनुष्का ने अपनी आंखें थोड़ी बड़ी करते हुए कहा एक और बहुत कमाल की चीज पता चली है मुझे मैंने जब केशव से यह पूछा कि गाजियाबाद में जॉब करते उसने कहा की मुझे डिटेल में कुछ याद नहीं है उसने बस दो स्कूल का नाम लिया एक तो गाजियाबाद का गूंगो का और बहरों वाला स्कूल था जिसमे गूंगे और बहरे बच्चे पढ़ते थे बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी ऐसे में जब अनुष्का ने इस स्कूल का नाम लिया तो वो थोड़ा चौंक उठा क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि डेविल केस में एक ऐसा भी विक्टिम था जो कि इसी गूंगे और बहरे बच्चों के स्कूल में पढ़ाता था विक्रांत के ये कहने के बाद अचानक से रूही के दिमाग में कुछ आया और उसने तुरंत ही विक्रांत से पूछ लिया सर आपने इस टीचर के बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा था ये बिल्कुल फीमेल वाले केस से मिलता जुलता नहीं है तुम अभी बीच में अचानक से हेडलेस फीमेल वाला केस क्यों लेकर आ रही हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है विक्रांत रूही की बात सुनकर काफी कंफ्यूजन में नजर आ रहा था रूही काफी एक्साइटेड नजर आ रही थी और उसने अपना हाथ फैलाते हुए कहा पूरा डेविल केस किसी के टॉर्चर होने पर ही आधारित है ना? तो हो सकता है कि ये सिर्फ स्टूडेंट का मामला ना हो मतलब स्टूडेंट के अलावा भी कोई किसी की रैगिंग कर सकता है न आई I मीन mean, टॉर्चर कर सकता है आपको देखिये विक्टिम घूंगे बहरे बच्चों के स्कूल का टीचर है तो हो सकता है की उस टीचर ने किसी बच्चे के साथ कुछ गलत किया और फिर इसी वजह से कातिल ने उसको मारा हो ये मामला बिल्कुल हेडलेस फीमेल वाले केस की तरह नहीं है उसमें भी तो कतिल सिर्फ औरतों को मारता है क्योंकि तो बचपन में उसके मालिक की वाइफ उसको बहुत टॉर्चर करती थी तो रोहित ने बेहद एक्साइटेड होते हुए आगे कहा तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो हम ये कह सकते हैं कि कतिल उन सभी लोगों से नाराज था जो किसी के साथ गलत करते थे फिर चाहे कॉलेज रैगिंग का मामला हो या फिर किसी के टॉर्चर होने की बात हो कातिल हर उस शख्स को सजा देना चाहता था जिसने किसी के भी साथ कुछ गलत किया हो और कतिल डेविल का पावर यूज करके एविल को मारना चाहता था यानी की अपनी नजरों में वो उन लोगों को समाज में छुपे राक्षस की तरह मानता था और उन लोगों को सजा देने के लिए उसने खुद ही राक्षस का रूप ले लिया था तो सर इस लिहाज से देखे तो कतिल कौन हो सकता है क्या आपको लगता है की केशव ही असली मर्डर है ये सुनकर अनुष्का ने बड़बड़ाते लगा तुम जो कह रही हो उसके अकॉर्डिंग वाले केस के मर्डर जैसा ही कोई होना चाहिए लेकिन अगर हम केशव पंडित के दिमाग को मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो वो उतना सताया हुआ लगता नहीं है दरअसल बात ये है कि विकांत ने अपनी बहुए टेडी करते हुए सवाल किए। के, केशव का बयान बहुत आसानी से और जल्दी से हमें मिल गया है इसमें जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है अचानक से रूही ने कुछ सोचते हुए दोबारा से सवाल किया अच्छा ये पॉसिबल हो सकता है कि केशव असली मर्डर ना हो लेकिन निश्चित रूप से कतिल केशव का कोई बेहद करीबी है जैसे हो सकता है कि वो केशव का कोई क्लासमेट हो, हो सकता है कि वो व्यक्ति केशव की मदद करना चाह रहा हो और केशव के साथ हुए गलत का बदला लेना चाह रहा हो और ये भी हो सकता है कि उसी ने जामनगर जाकर मनदीप का मर्डर किया हो फिर उसने थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहा और फिर यही कतिल केशव के पीछे पीछे गाजियाबाद में पहुंचा था और फिर उसने गाजियाबाद में भी वही किया उसने हर उस जगह पर जा जाकर लोगों का खून किया था जहां जहाँ केशव गया था और शायद हर उस शख्स को उसने मारा है जिसने केशव के साथ कुछ गलत किया था विक्रांत बड़े ध्यान से रूही की बातें सुनता जा रहा था और फिर उसने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा अच्छा थोड़ा आराम से रूही मुझे थोड़ा ये सब चीजें समझ लेने दो अगर ऐसा कोई है जो हमेशा केशव के साथ रहता है और उसे परेशान करने वालों का खून करता है तो फिर गाजियाबाद की ही तरह सेम मर्डर जयपुर में भी होना चाहिए था ना जयपुर में जब अनुष्का ने यह सुना तो उसने तुरंत ही चौंकते हुए कहा मैं इंस्पेक्टर दुर्गा को कॉल करके इसके बारे में पता लगाने के लिए, के लिए कहती हूँ भगवान रूही ने फिर घबराहट भरी नजरों से विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा अगर ऐसा सच में है तो फिर इस आदमी ने ना जाने कितने लोगो को मारा होगा चुप रहो विक्रांत ने रूही को डांट कर चुप करवा दिया फिर उसने बेहद शांत लहजे में अनुष्का ऐसी कहा अनुष्का सबसे पहले तुम मुझे केशव के कल रात वाले इंटेरोगेशन का वीडियो भेजो फिर ये चेक करो कि कहीं जयपुर में तो इससे मिलता जुलता कोई केस तो नहीं हुआ है और फिर ये करने के बाद तुम केशव का डेविल केस से कनेक्शन दिखाते हुए एक डिटेल रिपोर्ट बनाओ और फिर इस रिपोर्ट को जयपुर हेडक्वार्टर में भेजो ताकि हमे केशव को कुछ और दिन तक जेल में रखने का ऑर्डर मिल सके अब तक हमारे पास इतना सबूत तो हो ही गया है की जिससे हम केशव को इंटेरोगेट करने के लिए कुछ और दिन तक अपने रिमांड में रख सकते हैं जामनगर का सिद्धि विनायक हॉस्पिटल सुबह के नौ बज रहे थे अचानक से नींद में ही उसे अपनी बाहों के बीच किसी मुलायम सी चीज होने का एहसास हुआ विक्रांत ने आंखें खोलने से पहले इस चीज को पकड़ लिया जो कि उसे काफी स्मूथ और मुलायम सा लग रहा था फिर अचानक से किसी लड़की के चीखने की आवाज सुनकर विक्रांत घबरा उठा और उसे आँख खुल गई फिर उससे एहसास हुआ कि उसने फीमेल नर्स का हाथ पकड़ रखा था वो नर्स विक्रांत के हाथ में लगे ग्लूकोज के सिरिंज को बाहर निकाल रही थी सर क्या हुआ अचानक से विक्रांत के कानों में रोहि की भी आवाज सुनाई पड़ी अब जाकर विक्रांत को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कर दिया है और फिर जल्दी से उसने उस नर्स का हाथ छोड़ दिया विक्रांत की इस हरकत से वो नर्स बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और वो गुस्से में ही विक्रांत का हाथ झटक कर यहाँ ऐसी चली गयी रोहि बड़े ध्यान से विक्रांत की तरफ देख रही थी उसे कुछ कहने के लिए नहीं सूझ रहा था ओ सॉरी विक्रांत लज्जित होते हुए माफी मांगी और फिर उसने अपना पूछा, मैं सोया कब? न, आप, ने विकांत की तरफ अजीब सी नजरों से देखते हुए पूछा रूही ये नंदू वाकई में जेल से भाग्या है क्या? क्या क्या क्या बात कर रहे है आप भाग गया वो जेल से लेकिन कब अभी कल तो हम उससे बात करके आए है रूही ने बेहद आश्चर्य चकित होते हुए पूछा ओ अब जाकर विकांत को पूरी तरह से होश आया अभी तक वो नींद में ही चल रहा था उसने अपने माथे पर आए हुए पसीने को पहुँचते हुए कहा ओह, चलो अच्छा मैं मैं सिर्फ सपना ही देख रहा था हे भगवान सर आपने तो मुझे डरा ही दिया था आपको अभी और आराम की जरूरत है रोहि ने फिर थोड़ा राहत की सांस लेते हुए कहा अभी थोड़ी देर पहले ही आपका डॉक्टर मुझे डांट कर गया कह रहा था की आपकी अभी अभी सर्जरी हुई है और आपको सिर्फ आराम करना है ना तो ज्यादा सोचना है ना गुस्सा करना है और ना ही किसी चीज़ की टेंशन लेनी है